रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक भाग उन्नीस माहेश्वरी 1904 से 1966 तक पंचानंद माहेश्वरी एक प्रख्यात वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत को विश्व के वनस्पति शास्त्री नक्शे पर एक प्रमुख स्थान दिलाया उनका जन्म 9 नवंबर 1904 को जयपुर में हुआ संस्कृत में पंचानंद का अर्थ होता है पंचमुखी यानी पांच लोगों जितना बुद्धिमान इस विशेष नाम की महिमा जल्द ही उजागर हुई पंचानंद के पिता एक क्लर्क थे परंतु उन्होंने अपने बेटे की अच्छी पढ़ाई के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी पंचानंद ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई जयपुर में की। वर्ष की अल्पायु में उन्होंने हाई स्कूल पास किया आंखों की कमजोरी के कारण वे डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं कर पाए परंतु उन्होंने विज्ञान की पढ़ाई की और उसमें बड़ी कामयाबी हासिल की उन्नीस में पंचानंद ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध इविंग क्रिश्चियन कॉलेज से बीएससी की यहाँ पंचानंद की भेंट अमेरिका के एक विलक्षण मिशनरी शिक्षक स्कार्ट से हुई वे एक प्रख्यात अमेरिकी वनस्पति शास्त्री और इंडियन बोटानिकल सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष थे छात्र उनका आदर करते थे परंतु उनसे डरते भी थे क्योंकि वे छात्रों से जमकर काम करवाने के लिए जाने जाते थे परतु माहेश्वरी के रूप में को एक ऐसा उत्कृष्ट छात्र मिला जिसकी वे मुद्दत से तलाश कर रहे थे ड्रियोन फील्ड यात्राओं पर वनस्पतियों के नमूने एकत्रित करने के लिए युवा माहेश्वरी को साथ ले जाते थे उन्होंने ही माहेश्वरी को वनस्पति आकृति विज्ञान, यानी प्लांट के बुनियादी गुण एक बार ने कहा, हिंदू पिता अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देने के पश्चात ही अपने जीवन को सफल मानता है मेरा खुद का बेटा जल्द ही चल बसा परंतु मैं एक ऐसा छात्र देकर जाना चाहता हूँ जो मेरे काम को आगे बढ़ाएगा माहेश्वरी पढ़ाई में बहुत होशियार थे। उन्होंने डी और सी की पढ़ाई के मार्गदर्शन में पूरी की उन्होंने फूल उत्पन्न करने वाले पौधों के आकृति विज्ञान संरचना और का अध्ययन किया पढ़ाई समाप्त करने के बाद माहेश्वरी अपने शिक्षक को गुरुदक्षिणा देने गए गुरु ने कहा अपने छात्रों के लिए वही करो जो मैंने तुम्हारे लिए किया है यह संदेश माहेश्वरी कभी नहीं भूले उसके बाद वे जहा भी गए आगरा ढाका या फिर दिल्ली उन्होंने अपने गुरु को दिया वचन निभाया